दुर्गा का तृतीय स्वरूप माता चंद्रघंटा नवरात्रि के तीसरे दिन करें माता चंद्रघंटा की आराधना जब भगवान शिव ने देवी को समस्त विद्याओं का ज्ञान प्रदान करना शुरू किया तो देवी उस त्रिलोक के अनुपम ज्ञान को आत्मसात करने के लिए तप करने लगी लगातार आगम निगमों का ज्ञान प्राप्त करके देवी महातेजस्विनी हो गई वह सभी कलाओं सहित तेज पुंज बनकर योग माया के रूप में स्थित हो गई देवी के इस तप से महादेव अत्यंत प्रसन्न हो गए भगवान शिव ने देवी को अपने साथ एकाकार करते हुए अर्धनारीश्वर रूप धरा देवी महादेव की शक्तियों से भी संपन्न हो गई उस समय पार्वती जी को अपने वास्तविक स्वरूप का बोध हुआ स्वरूप का ज्ञान होने के उपरांत देवी ने शिव से अलग होकर आकाश में सिंह पर स्वर हो दस भुजाओं वाला एक अद्भुत रूप धारण किया हाथों में कमल पुष्प धनुष त्रिशूल गदा तलवार जैसे अस्त्र शस्त्रों से सुशोभित देवी ने वर मुद्रा धारण की देवी तपस्विनी रूप में थी इसलिए एक हाथ में माला और एक हाथ में भी, भी कमंडल धारण किया सभी ऋषि मुनि देवता देवी के तेज को सहन नहीं कर पा रहे थे तो भगवान शिव ने चंद्रमा को देवी के शीर्ष स्थान पर विराजमान कर शीतलता प्रदान करने का आदेश दिया चंद्रमा देवी के मस्तक पर घंटे के आकार में अर्ध रूप में विराजमान हुए इससे उनका तेजस्वी स्वरूप पहले से ज़्यादा मनोहर सुंदर तथा शीतल हो गया तब सभी देवगण उनके रूप का दर्शन कर सके और इस स्वरूप की चंद्रघंटा देवी के नाम से आराधना की नवरात्रि पूजा के तीसरे दिन चंद्रघंटा देवी की पूजा होती है ध्यान मंत्र पिंड ज प्रवरूढ़ चंडकोपास्त्र तनुते मह चंद्रघंटे घंटे विश्रुता